या थाषदनिषदनिषद भी बोला जाता या है यहनिषद कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में कुल मिलाकर 109 सौ हैं उसमें से कृष्ण यजुर्वेद की कट शाखा के अंतर्गत कठोपनिषद कहा जाता है कठ इसका नाम पड़ा दो कारण से ऋषि का नाम माना जाता है कठता कठ ऋषि के द्वारा कहा हुआ कठिन प्रोक्त काटकम तरीके विदंतीवाटकम प्रोक्त चरणाम लुक प्रोक्त जो है सबसे प्रत्युक कठेन अधियते इति कठाह मैल बनता है कटचर लुक से तेषाम आमनाया लुक हो गया उसके बाद तेम आम नो ग्रंथ है उसका नाम आठकम गोरणार्थ हुई प्रत्ये हुआ तो से बन गया चरणार्थ धर्मआनाया एक वार्तिक है चरणार्थ धर्मामना वक्तव्यम ऐसा है उस वार्तिक के आधार पर जो है के शब्द कंचा सा का उपनिष्च ये का प्रयोग करेंगे नहीं बोलते बोलतेषद पूरी हमने आपको बता दी विपत्ति की प्रक्रिया काठकोपनिषद कठे न प्रोक्तम मुख्य रूपे नठ ऋषि के द्वारा कहा नाम कठे ही है प्रोक्त चरणामुक शुल्क हो गया आमरा चा उपनिषदी थी काटक उपनिषद आज आएगा बताऊं बताऊंगा अब मैं तो एक व्यपत्ति हो गया फिर दूसरा कठ शोखे धातु से बनता है शोके धातु तो है कट शोके शोक और उपनिषद कैसे संबंध हो खाए कारण देखो इस उपनिषद का बीज क्या है नचिकेता और यमराज का संवाद आपका जो उपनिषद है तो नचिकेता यमराज जी के पास पहुंचा क्यों यम लोग कैसे चला गया उसका पीछे कारण उसकी अत्यंत आस्तिक की बुद्धि श्रद्धा अत्यंत श्रद्धा के कारण से पिता के द्वारा किए जा रहे यज्ञ में जो गड़बड़ी है उसे देखकर वो पिता को बोलता है बार बार कि पिता सर्वस्व की कर रहे थे जिसमें सब कुछ दान दिया जाता है कुछ भी नहीं रखना अपना खाली हाथ हो जाएगा यज्ञ में जो कुछ भी उसका धन संपत्ति चलाचल सब कुछ दान दे रहा था ऐसे यज्ञ कर रहे थे पिता तो यज्ञ में उसने क्या किया लेकिन पिता ने पुत्र के मोह वशात अच्छी गाय जो दूध देने वाली गायों को अलग कर दिया और बिल्कुल बूढ़ी मरने वाली जैसी गायें थी उनको दान देने के लिए अलग और अरे नचिकेता के ज्ञान में आने पर उसने जाके पिता से कहा कि ये तो अच्छा नहीं हो रहा है तो कैसे कहेगा सीधा सीधा आप गलत कर रहे हैं इसे उसने कहा कि तो सर्वस्व दान की है मैं भी तो आपका स्वाहूं तो मुझे आप किस को दान दे तो बार बार पूछता है कसम दास्य सी कसम मामदास्य सी तब वह पिता पुत्र की आस्थिक बुद्धि को देख करके अत्यंत शोक से व्याकुल शोक से व्याकुल जब उसके क्रोध सा तो गुस्सा में कहता है वो मृत्यु व्यवहार मृत्यु मैं तो मृत्यु मृत्युदेवता को दे और उसकी आस्तिक भी इतनी थी उसे देखा सोचा कि आप मेरे को मृत्युदेवता को दे रहे हैं इसको तो मेरा वक्त क्या काम है क्या मेरे को सेवा करना होगा जैसे उसने ध्यान किया तो सीधा वहां पहुंच जाता इस कहानी से स्पष्ट हो रहा है कि पिता जब पुत्र की आस्तिक बुद्धि के वजह से डाला गया प्रश्नों के कारण शोक से आकुल बुद्धि वाला हो गया शोक व्याकुल बुद्धि वाला के द्वारा नचिकेता को भेजा गया यमराज के पास तब यमराज जी ने जो परिषद दिया किसने इसका नाम कठो कठेन शोकन व्याक पिता यदा स्वुत्र मृत्यु प्रदत्त मृत्युना उपनिषदिष्टा सा कठोपनिषद अब इन दो आधार पर इसकी संज्ञा मानी जा रही है पार्श कठोपनिषद मुख्य रूपेणा जो है जैसे पूर्व परिषदों में आपने देखा वैसे यहां पर भी तीनों अधिकारियों के लिए उपदेश दिया जाएगा मंदाधिकारी मंद बुद्धि वाला मध्यम बुद्धि वाला और उत्कृष्ट बुद्धि वाला उत्तमा अधिकारी मंद मध्यम और उत्तम तीनों प्रकार के अधिकारियों के लिए जैसे ईशावास प्रसन्न आप देखा ईशावास इत्यादि उत्तम उत्तमोदय का अधिक उत्तम के लिए कह दिया सीधे सीधे ज्ञान पकड़ लो मंदागर इत्यादि से कह दिया और मध्यमाधि पूर्वक अनुष्ठान करने का विधान करता हुआ कर्म और उपास कर वहां पर मध्यमाधिकारी के लिए तीनों परिषद में विशी प्रकार से तीनों प्रकार के अधिकारी उनके लिए अलग अलग समझाया श्रोत्र इत्यादि से शुरू करके जवाब दिया और अन्य उत्तम अधिकारी के रूप में मध्यम अधिकारी के लिए फिर उसने विशालना के माध्यम से दोबारा प्रतिबोधित इत्यादि कहने के बाद अंत मंदाधिकारी के लिए चौथे खंड में उपासना बता दिया अधना अध्यात्म उपासना उसी प्रकार यहाँ पर विकट में अधिकारित अधिकारी त्रय जो वेदांत जाता है तीन प्रकार के अधिकारी लोग हैं मंदाधिकारियों के लिए हमेशा ही सृष्टि लेकर उपदेश दिया जाता है उसी प्रकार यहाँ पर भी पूछेगा पहला वहा नाच के ताक भी जो नाम हो जाएगा जो इससे पहले उसका नाम स्वर्गीय अग्नि स्वर्गम अग्नि स्वर्गी अग्नि था स्वर्ग प्रदान करने वाला जिसका नामकर्ण बाद वह मंदाधिकारी के लिए उपासना रूपेण जो कर्म करने पर स्वर्ग मिलता है बाह्य वह कर्म किए बिना यावत यावत इत्यादि से कहते हुए उपासना के रूप में उसको अनुष्ठान करने के पर भी स्वर्ग प्राप्ति का साधन बता दिया मंदाधिकारी के लिए फिर मध्यम आधिकार नास्ती कह करके प्रश्न आता है और वही प्रश्न को दूसरे ने दोराता है के उसमें जैसे आप देखते यहाँ पर भी जहाँ दास पुराणा से विजय आप कह दिया यहाँ संसार बारे में खाऊ मूल अवा कहेंगे ऐसा भी यहाँ पर भी तीनों अधिकारियों को लेकर के मंद और उत्तम आदि का दिया जाएगा एक पशदगा शांति पाठ सहनाववत सहनौ भुन सह वीर गवहै तेजस्वनावीतमस्तोषावै ओ शाति शा शांति सहनौ अवत नौ गुरुशिष्यौ आचार्यशिष्यौ अथवा वक्ता श्रोता जरूरी नहीं है कि जो वेदांत सुना रहा है वह आचार्य हो और उसको सुनने वाले उनके द्वारा दीक्षा लिए हुए शिष्य ही हो उनके आचार्य किसको नाम दिया यह शिष्य उपनीय वेदांश अध्यापितवा शिष्यों को शिष्य का मतलब वो होता है जो आचार्योपने संस्कार करा लेता वेदों को पढ़ता फिर सारा फिर सांग अध्यन करता है पूरे का पूरा ऐसे तो पढ़ाने वाले को आचार्य कुछ ढंग से पढ़ने वाले को तो हम और आपके बीच में तो संबंध ऐसा होता नहीं और ना इस तरह के आज की परंपरा में कहीं उपलब्धि हो पाते हैं बहुत ही विरल होंगे इस तरह के इसलिए नौ से आचार्य शिष्यों के अलावा कहा जाता है कि वक्त सोता वक्ता और श्रोता यह संभव है कोई भी वक्ता हो सकता है वेदांत का कोई भी श्रोता हो सकता है उसके पीछे दीक्षा आदि वेदाध्यन आदि शाखा अध्ययन आदि सांग अध्ययन कोई जरूरत नहीं है ऐसे हम दोनों वक्ता और श्रोता एक साथ साथ रक्षा करें सहानव भुनक दो हम वक्ता और श्रोता का दोनों का साथ साथ पालन करें नहीं कि भोजन करें ऐसा आरएसएस वाले अर्थ करते हैं अर्थ नहीं लेना और भोजन मंत्र मानते हैं लो, वो लोग तो इसको भोजन के लिए ही बोलते हैं, सनाव तो सनाव हैं। और भुरक तो बनेगा नहीं, तब भुनक तो नहीं बन सकता पालक पेक्त तो बनेगा भुजो अनवनी एक सूत्र है लघु तो में भी पड़ते हैं निषेध करता है आत्मपद हो जाएगा तो इसलिए कहते हैं यहां हमें क्या करना पड़ता है कि साथ साथ रक्षा करें साथ साथ पालन करें यह ना, ना, ना सह अबे सह एक अब है तो गलत छापा है अलग छापा है तो सह नो हम दोनों को एक साथ वह पालन करें सह वीर्यं करवा वही वैसे तोड़ करके बोलने के लिए बोल सकते हैं सामने आत्मा मन वो जो आत्मा रूपी परमात्मा हम निश्चित रूपे हम दोनों की रक्षा करें हम दोनों की वह आत्मा रूपी परमात्मा पालन करें ऐसा एक पक्ष टुकड़ा करके कल्पना कर सकते लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है इसीलिए कि स्वर में सारा काम खराब हो जाए यदि आप अलग पद मानेंगे सा गो, स्वर को स्वर पिकट जाएगा यहां स्वर अनुदात स्वर्ध कार्य वह नहीं रह सकता वो हो जाएगा स क्या कार अव मान्य पद वो ठीक रहता है वो उदात मेगा स्वर में कोई आपत्ति नहीं रहेगी इसलिए वैदिक पाठ वेद में के अनुसार सही ठीक है और कथाकारों की कल्पना स अलग अपने सहा अपनी मर्जी और हम दोनों के द्वारा जो पढ़ा हुआ जो सामर्थ्य वो भी जो सामर्थ्य लोग अरे वीर मैं वीर आदमी का जो वीर होता है पुरुष का वो सामर्थ वो जो हमारा ब्रह्मचर्य ठीक से बना रहे ठीक रखो या ठीक करो बिगड़ा हुआ ठीक करो वही <laughs> ना करो बोलना पड़ेगा मैं बिगड़ी हुई भी है हमारे उसका तुम ठीक करो ऐसा उल्टा बेल्टा व्याख्या करते हैं रास्ता में वीरियम विद्या जमीन सामर्थ्य है तो उस विद्या का आप सम्य सम्पादन करो तेजस्वी न अधीतम अस्तु हम दोनों के द्वारा जो पड़ा प्राप्त किया ज्ञान है वह तेजस्वी होवे तेजस्वी तत तेजस्वी अस्तु हम दोनों के अंदर तेजस्वीता को प्राप्त हो जावे और अंत में माँ विषा वही हम दोनों के बीच में कभी किसी भी कारणवश परस्पर द्वेष न होवे तेजाजगकल के गुरुचे में वग्दा के बीच में कभी न कभी पढ़ते पढ़ते बीच में द्वेष हो जाते औो चेड़ा छोड़ के भाग जाएगा नाराज हो जाएगा गुस्सा हो जाएगा और तो जिनसे बड़ा सा आरोप लगाएगा बदनाम करेगा नहीं तो हो ये प्रार्थना है ऐसा ना हो गए माँ विद्विशा वही सर्विष धातु है वही वही मही धातु आत है ना इसलिए वही बनता लोटल हम दोनों के परस्पर विद्वेश इन तापों की शांति के लिए तीन बार शांति का प्रयोग करता है ओम शांति शांति दस वाषिका मंगलाचरण करते हैं कुल चार उपनिषदों में केवल आपको देखने को मिलता है दस में से मंगलाचरण राशिकार करते हैं एक आठ कथाउपनिषद उपनिषद में दूसरा उपनिषद में बोलेंगे मांडव्य उपनिषद में करेंगे और वृद्धांड उपनिषद इन चार केवल मंगलाचरण करते हैं अन्यत्र तो नहीं किया शेष छह उपनिषदों के भाषा में और गीता भाषा में मंगलाचरण पुराण के श्लोक को रख करके कर दिया उन्होंने स्वकृत नहीं है वहां पुराण का श्लोक है और ब्रह्मसूत्र में तो ना अथा बोलते हैं ना ओम बोलते कुछ नीष्म दस मत दो शुरू कर देते वहां पर कोई मंगलाचर नहीं है पूरी लगभग प्रस्थान त्री में पांच जगह पे मिलता है बारह में से और पांच में भी एक तो स्वकृत नहीं है और पुराण श्लोक है स्मृतिगत है बाकी विचार में स्वयं हो मंगलाचरण कर लेकिन एक आश्चर्य यह भी होता है मंगलाचरण करने के बावजूद भी अथ प्रयोग करेंगे शुरू हो भाष्य आरंभ होगा अथ काठक हो अथ भी बोलेंगे और मंगलाचरण भी कर दे रहे हैं और मंगलाचरण भी ओम भी जोड़ देंगे इसलिए विचार होगा जो अथ शब्द है उसका क्या लेना चाहिए आरंभ लिया जाए उसका मंगलवाचक माना जाए यदि मंगलवाचक द्वारा मंगलाचन क्यों किया श्लोक बोल, बोल रहे हैं बोल रहे हैं मंगलवाचक आनंद मंगल अर्थ की होगा आरंभार्थक नहीं है अधिक इस तरह मंगलाचरण करके चरत गया यह सब प्रश्नों से जब आप देखेंगे पहले श्लोक पढ़ लीजिए ओं नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेत ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार नचिकेत नम कितना श्लोक ओम जिसका जो कि परप्रम और अपरम दोनों का प्रतीक है कहेंगे परम अपर अपर का भी आलम्बन है अपर का भी आलम्बन है परापर परम का आलम्बन रूपये ओम जिसकी उपासना करके जिसके बार का वास्तविक अर्थ का चिंतन करने के कारण से यह भगवान, भगवान सूर्य भगवान हो गया यह सूर्य भगवान षठ भग वाला हो गया इसलिए भगवते ऐसे उस भगवान का जो पुत्र का पुत्र है वही वस्तु यमराज वह भी छठ वाला हो गया उस ज्ञान के महिमा जो ओम किस ज्ञान की महिमा ऐसा है जो पाएगा और पिता पुत्र हरी परंपरा क्या हो जाएगी भगवान हो जाएगी छठ भग वाले हो जाएंगे छठ भग आप जानते हैं छह प्रकार छस्वरिय संपन्न है समग्र से ईश्वर सीता कहा है गतिम्बा गतिम्बादी को जानने वाला थवा दो प्रकार के विष्णु पुराण विश्लोक भगवान कथ करते हैं वह शट भगो वाला वैवस्वता तो पुत्र वैवस्वत है पिता गोरा और पुत्र काला है ना पिता सूर्य भगवान है एवं प्रकाश स्वरूप उस प्रकाश पुरुष रूप का जो संतान के पास ज्ञान में कमी नहीं है ऐश्वर्य में कमी नहीं है किंतु वो काला हो गया क्या प्रतीक है यहमराज जी को हम काला क्यों मांगे और संध्या का पुत्र है तो रात्रि का पुत्र हो गया हो और दिन का कोई पुत्र होता है और रात्रि का पुत्र मानते रात्रि काली इस वजह से चलो वो भी काली मान ली जाए पुत्र भी काला हो गया लेकिन संध्या का पुत्र ध्या छायात्मिका मानते अतय काला हुआ और ऐसे प्रतीकात्मक तो कहानियां हैं कुछ राह से प्रकट करते हैं क्योंकि वह कोई साधन नहीं आगे विशेषण देते हैं मृत्यु ब्रहिद्या आचार्य मृत्यु देवता है सबको मारने वाला बताओ ब्रह्मी होकर सबको मार मार के ले जाना काम होता सबको मारने का काम उनका है और फिर भी वो नहीं मारता यही विचित्र था ज्ञान की महिमा सबको मारने वाला होकर के भी नहीं मारता वास्तव में ना ना न हंकी न निबध्य थे अठारह में कहेंगे सत्रवा श्बक अठारहा नाहभाव बुद्धि यश न लिप्य थे सेमान हाँ लोकान नंती कारण क्या है अहंकार नहीं ज्ञान के द्वारा जो अहंकार नष्ट हो गया है ये नाहंकृतो भावो तो अहंकृत भाव नहीं है बुद्धि लिप्य है अतएव बुद्धि स्व शरीर के द्वारा प्रार कर वाप्त होने वाले कर्मों में लिप्त तो नहीं होता आसक्त तो नहीं होता अतएव इमान लोकानापी समस्त लोगों को मारने पर भी न हंति न निबद्ध न वास्तव मारता है न किसी प्रकार का बंधन पुण्य पापादी के द्वारा प्राप्त अत एक ब्रह्मी ही मृत्युदेव का कार्य कर सकता है आ अब मृत्यु पोस्ट पर बैठ ही नहीं सकता दो मिनट के एक को दो को मर्डर करेगा कितने को मर्डर करेगा भाई आज दुनिया में भी देखा महान मर्डर भी होंगे कितने को मर्डर करेंगे वो हजार दो हजार पांच हजार अरे यहाँ तो अर्को को मारे जा रहा लगातार और प्रति सेकेंड मारने के अला कोई काम ही नहीं है कहीं ना कहीं किसी को मारी रहा है ना चीटी मकोड़ा औखड़ा पेड़ों पेड़ पशु पेड़, वगैरह को मारने में लगा होगा अनंत जीव और अप्रतिष्ठान अनंत जब जन्म ले रहे और अनंत तो मर रहे हैं प्रत्येक शरीर के अंदर कितने कीटाणु जन्म रहे मर रहे हैं सबको मारने वाला वही है ना मृत्यु वेला अति वे ब्रह्म ज्ञानी होकर के ही ये कार्य के संपादन कर सकता है अब्रह्म ज्ञान कभी तो कर ही नहीं सकता विशिष्ट पुरुष के द्वारे या कारिक व्या संभव और कैसे हैं वो ब्रह्म विद्याचार्य आचार्य परंपरा परमरा कहा नारायण पद भूमशिष्टम शक्ति चुपत्र व्यासौपद गोविंद योगिंद्रमता से नारायण शुरू इन कुछ लोग गलत श्लोक बना लिए हैं सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमामचार्य पर्यता वैष्णविक दूसरी बनाई सीतारम्भ समारंभात रामानुज मध्यमात असमचार्य पर्यताम वंदे गुरु परम्परा हर व्यक्ति बना ले रहा बनावटी है।, है तो नारायण शिशु शेवों का गुरु नारायण और वैष्णव गुरु शिव है ऐसी तो इसीलिए कहते हैं कि इस परंपरा के अंद का आदि आचार्य नहीं आज आज है आदि आचार्य का नारायण है भगवान स्वयं कहा गीता में सबसे मैंने इसको स्वान को दिया ने अपने पुत्र को दिया और उसने मनु को दिया और उसने इच्छा को दी परंपरा चली बीच में लुप्त हो गया स्पष्ट है अत आज आचार्य नहीं है यह बीच के आचार्य है मृत्यु वैवस्वत नारायण ने पहले सूर्य को दिया और सूर्य ने सूर्य ज्ञान को अनुपुत्र यम को दिया और यमराज जी ने उस ज्ञान को नचिकता को पाठ को प्रसिद्ध अनुसार गीता के अनुसार उसने मनु को दिया मनु इच्छा को दिया कोई परंपरा ये तो है नहीं कि आचार्य का एक ही विद्यार्थी होता है इसलिए नचिकेता भी अम्राज्य के शिष्य है मनु भी अमराज्य के शिष्य इच्छा को परंपरा से आगे बढ़ा और नचिकेता की भी कोई परंपरा सी होगी उन्होंने भी आगे पढ़ाया ऐसे चला किसी प्रकार से हो हम लोगों के गुरुओं के पास अभी आ गया है ज्ञान कठोर परिषद वो हम लोग के द्वारा आपके पास आपके द्वारा और के, के आगे के पास चलते रहेगा मृत्यु भ्रमित आचार्य और नचिकित से च और शिष्य को भी नमस्कार है शिष्य को साधार नहीं है और वह भी उत्तर उत्तरवर्ती आचार्य हुआ है निश्चित रूप उसकी भी परंपरा से हम लोग की विद्या पहुंची हुई है किसी को संशय नहीं तो कठोर शायद नचिकित्र के साथ ही हो गया होता तो और कहाँ से चलता उसने भी आगे पढ़ाया आगे परंपरा चली हुआ आग चला है इसलिए आचार्य भी है और मृत्यु दृष्टिकोण से शिष्य है ऐसे महान शिष्य के लिए नमस्कार है जो शिष्य और आचार्य यह कथन करके भगवान भाषकर क्या बोलना चाहते हैं इस मंगला के लिए कहते आचार्य भक्ति विद्या का अंग है ये प्रकट करना इसलिए आचार्य के लिए को विशेषक चेड़ा के लिए कोई विशेषण या मध्यम दीप अन्याय देहली दीप अन्याय भ्रमिद्य आचार्य सब इसलिए जान के भारत दिया है मृत्युवेय और नचिकेत के बीच में दोनों बीच का अनुभव होता है भ्रम आचार्य आई मृत्युवे भ्रमिद्या आचार्य नचिकेत से ऐसे दोनों दर अच्छा कार क्यों गए भगवते नचिकित से भी कर लेना चकार समुच्छे करने अनुक्त विशेषणों का समुच्छय करने के लिए भगवते से ऐसा कर लो अथवां ये आचार्य समागता ग्रहणात समस्त, समस्त आचार्य लोग जो इस परंपरा में है उन समस्त आचार्यों को समुच्छे कर ग्रहण करने के लिए कर तो दिया उन समस्त गुरु परंपरा को हमारी नमस्कार है जितने जब बिल्कुल कहेंगे कहेंगे गुरु परंपरा के नमस्कार जब ना वहां आज तक जितने हुए हैं गुरु सब वो जिन्होंने इसका उपदेश करते हुए इस पर जीवित रखा है सनातन धर्म को उन सबको मेरा नमस्कार है उसके अच्छा द्वारा संकेत कर दिया समस्त आचार्यों इसलिए आनंद विचार का बहुत सुंदर है देखिये क्या कहते हैं धर्माधर्मासंस्रिक कारण वर्जित कालादि अविचि धर्माधर्म आदि असंसृष्ट धर्मा धर्मादि आद अन्यत्र धर्म आद न का जो श्लोक है प्रश्न है उसी को रख दिया धर्म धर्म से अस्रष्ट अपूर्वम मना परम कहेंगे नचिकेता को कार्य कारण भाव से रहित है कार्य कारण वर्जित काला को लिया। सच भी पूर्वेश सूत्र कहता है वह ईश्वर कौन है और परमात्मा ब्रह्म कैसा है पूर्वेशम गुरु हो जितने हुए हैं आज तो गुरु लोग उन पूर्वों के भी गुरुओं के भी, भी, भी गुरु वो है सकल का गुरु है जगत गुरु है वो वास्तव में काले न अनवच्छेद क्यों काल से अवच्छिन्न नहीं सच पूर्वेश्वर गुरह कालेन अवच्छेदात उसको मन में रखते हुए कहते कालादि अनमित अविछिम अवच्छिन्न आसा जो ब्रह्म है तन नमा उसको मैं नमस्कार करता हूं यह आखिरकार कहते हैं अवतरण का बहुत साक्षात्कृत पर या वर्तमान यहमराजी या। कैसे हैं है यमराजी के बारे बोल रहे हैं अनवीकार जो साक्षात्कृत परमानंद जिसने ब्रह्म का साक्षात् कर, कर लिया है परोक्ष पर ब्रह्मी नहीं समझना और परोक्षानुभूति से संपन्न साक्षात्कृत परमानंद फिर जन्म क्यों हो गया उनका स्पष्ट पे पे बैठ गए क्यों तक यावत अधिकारम याम्य पदे वर्तमान हो यावत प्रार का अधिकार है तावत काल पर इस यम राज्य का पद पर विराजमान है विराजमान क्यों है कदलोक संग्राह अकृत्य ब्रह्मात्मता अनुभव पल तो कैसे है वो कर्तृत्व तो तो भोक्तृत्व है क्योंकि उनके पास अनुभव का बल है क्या चीज का अनुभव का बल है मैं ब्रह्म अनुभव है और ब्रह्म है था कर्तृत्व स्वरूप का है इसे अकर्तृ ब्रह्म आत्म का अनुभव बल तो अकर्तृक् रूपा जो ब्रह्म तारस ब्रह्म को स्व आत्म रूपेण अनुभव किया हुआ तारस अनुभव जन बल से युक्त है वो जी भूत यात्रा निमित्त दोषित अलिप्त स्वभाव ना इन भूतों को मार मार के किसी नरक में डाल देते किसी को कुछ डाल देते किसी को कहा डाल देते हैं और इन प्रकार की यात्राएं भी देते हैं भूतों को लेकिन सभी यात्रा निमित्त जो दोषों के द्वारा अलिप्त स्वभाव वाले हैं वो यमराज जी आचार्य आचार्यो वर प्रदानी पर विद्यापिदेश आचार्य क्यों है क्योंकि हमने शिष्य को वर प्रदान के माध्यम से पर ब्रह्म और आत्मा की ऐक्यता रूपी जो यह विद्या कौन दिया ये समय उपदेश और जिन जिंकी उपदेश दिया था आप हम दोनों को नमस्कुर्वन नमस्कार करते हुए आचार्य भक्तिर विद्या प्राप्त अंग आचार्य के प्रति जो भक्ति है और विद्या की प्राप्ति में अंग है इस बात को दर्शाते हुए भगवान आशगार ने जानकर मंगलाचन किया है ओम नमो भगवते इत्यादि यहाँ प्रमुख एक दो तो टिप्पणी में जाएंगे वर प्रदान कृपय आचार्य विद्या उपदिशे भाव नियम यह है कृपय आचार्य विद्याशिक हमेशा पर विद्या का उपदेश धन आदि के बदले में नहीं करना यद्य विद्या साक्षात सरस्वती कहती है मेरे छह प्रकार के अधिकारी हैं। उसमें एक क्या भी आता धनी भी बोला था है ना? ने भी बोला मेधा भी है पुत्र है ये सब गिनती किया विद्या विद्या में हरा एक विद्या देना दूसरा विद्या देना ऐसा भी दिया जा सकता है वो भी अधिकारी हो जाता लेकिन यहां कहते हैं कि नहीं, नहीं। इस ब्रह विद्या के उपदेश में विकारी तो खतम सब अधिकार अन्य विद्याओं में होगा छह प्रकार के अधिकारी यहाँ पर तो इतना ही है आपसे संपन्न है तो आचार्य कृपा मात्र से ही उपदेश देता है और कोई लेन देन नहीं बीच किसी प्रकार यह दिखाने के लिए अब वर प्रदान ने नकार ने श्रो और ये थोड़ा व्याकरण का मामला है उपदे इसके आधार पर जो है कारण ये है यहाँ पर उप पद कर विद्र बलियो आदर नहीं किया क्रिया ये प्रेदी सोभ संप्रदानम इसके आधार पर जो यहाँ पर कर दिया ताप्याम चतुर्दी चतुर्थी का दुवोक्ष चार्य भक्त विद्या प्राप्ति श्रेष्ठ लोक लोकसंग्रह में वापी मंगलाचरण करना बहुत ही जरूरी था अतय जो है पहले के दोनों प्रसन्न मंगलाचरण नहीं भी किए यहां कर उनके मन में आया कहा नहीं करेंगे जो तो ठीक नहीं है यदि देवी केनो प्रसाद में भी शिष्य और आचार्य संवादात्मक वहां भी कर सकते हैं। लेकिन वहां पर ना शिष्य का नाम का पता है ना गुरु के नाम का पता है शिष्य गुरु आचार्य संवाद है वहां पर यहां विज्ञात है ना नाम से मृत्यु न चिके दस वे बोल सकते थे हम अत जानकर यहां गया वहां नहीं किया लोक संग्रह के लिए जरूरी था अत नमस्करण जो है मंगलाचरण नहीं है ऐसा कोई कहे तो उचित नहीं है निर्विग्रहता समाप्ति अर्थम जो है मंगलाचरण का नियम मंगलम आचरित क्या ध्वंस काम हो समाप्ति काम हो वाह निर्गृहत ध्वंस की कामना से अथवा समाप्ति कामना से मंगलाचरण किया जाता है तो प्रकृत जो नमस्करण है इस से थोक दो फल समाप्ति व फल के लिए भी मानी जा सकती है ध्वस्त के फल से भी माना जा सकता था लेकिन हम उसके लिए नहीं मानते यहां किंतु शिष्य पर है समाप्ति कामना ऐसी नहीं क्योंकि यह जो भाष्यकर्ता है भाष्यकृत आचार्य शंकर साक्षात शिव का स्वरूप माना शिव का अवतार है उनके लिए कोई विघ्न उपाधक नहीं होता है, है? अवतार में विघ्न बाधक होते हैं क्या मेरा अवतार नहीं है विघ्न बाधक बन जाए कृष्णा जी की लीलाओं अवतार में, में बाधक नहीं जाते समाप्ति को कामना भी करते नहीं कभी भी उनकी काम तो का, कामना ही नहीं होती तो समाप्ति कामना कामना कहां से आ जाएगा वह आपकाम आप, काम, आप, काम, आप, काम, आप इन शब्दों से कहा जाता है साक्षात को तो वो व्यक्ति कामना करे विध की यह समाप्ति की क्या मानते हैं केवल के है अन्य नहीं है ये समझना चाहती है और इसीलिए हम पर जानते क्या कर रहे हैं आंदिरकार अत शब्द से मंगला जो तो श्लोक है ये मुख्य रूप में मंगलार्थ नहीं है शिष्य शिक्षा अर्थ ही समझना चाहिए परंपरा में शिष्य को अपने गुरु के प्रति अपने आचार्य के प्रति अगाध भक्ति, श्रद्धा चाहिए, अगाधक्ति आचार्य प्राप्त विद्या सफला यह ज्ञान देने के लिए ये आचार्य परंपरा का नाम पूर्वक जो है प्रणाम करते नमस्कार करना यह शिष्य के लिए ही मुख्य यहाँ पर उद्देश्य तो यह श्लोक है वास्तव में श्लोक इसलिए मंगलार्थ नहीं है, मानना चाहिए। और शब्द आएगा वह मंगलार्थ होगा आरंभार्थ नहीं होगा शब्द होता, भाष्यकार का वाक्य को देखिए क्या बोल रहे भाषकार अथक पाठ को प्रसिद्ध नाम सुखार्थ प्रतिबोधना वृत्तिर आरभ्य तो स्पर्श प्रकर आरभ्य थे शब्द का आरंभ होता आरब क्यों बोलते दोष हो जाएगा अतः यह अत शब्द न आरंभार्थ मंगला चाहिए और मंगलाई है शब्द है, ओंकार द्वावे तो ब्रमण बुरा कंटम विद्धिरतो तस्मात मंगल तो भाव मनुस्मृति का कहते हैं इसीलिए इसका मंगलार्थक मानना में ज़्यादा ठीक होता है सिद्धार्थम सिद्ध संबंधम श्रोत श्रोता प्रवृत टिप्पणी नंबर इनमें में कहा है कुमार भट्ट का श्लोक है अनुबंध चतुष्ठी के ज्ञान के बिना कोई व्यक्ति श्रवण करने प्रवृत्त नहीं हो सकता अनुमच स्ट में अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध चारों बताया जाता है संबंधाधिकारी प्रयोजनम विना अनुबंधन ग्रंथाद मंगलम नई सच्य है श्लोक मार्ग भटगा उसके बाद सिद्धार्थम सिद्ध संबंधम श्रोतम श्रोता प्रवृत्त जो अर्थ जिसका विषय सिद्ध है प्रमाणों के द्वारा स्थापित है अर्थ संबंध अधिकारी के साथ स्वलक्ष्य प्राप्ति योग्य समूह के द्वारा संस्थापित है उसी को सुनने के लिए श्रोता प्रवृत्त हो सकता है अन्यथा नहीं इन बातों को मन में रख के भगवान भास्कर कहते हैं यहां पर जो शब्द है ऐसा देखिए दे पहला पंक्ति में चारों बातें कह दिया कैसे काट को उपनिषद्वी नाम ये उपनिषद शब्द ही बता देता है सारा बात आगे इसलिए एक स्थल है जहां पर विस्तार भाष्यकार कहेंगे कहें जितना यहाँ पर है में प्रथम प्रकरण में ही चौबीसवा श्लोक में कहेंगे और प्रकरण ग्रंथों में कहे हैं पंचकरण की टीका में भी है जगह आता है लेकिन यहां जिस प्रकार से धातु के तीनों अर्थों का तो अलग अलग विवेचन करता व अलग अलगार्थ कर योग निकाल रहे हैं वैसे कहीं नहीं करेंगे काठकोप्रिषदी नाम क्या काठकोपरिषद की व्याख्या हमने देखिए टिप्पण नंबर एक में वो सर्वपत्ति दिया है कठेन प्रोक्तम अध्यती की कथा कटचर का लुक तैसा नाम है यदि काठकम गोत्रशरणा हुई चरण धर्मा वक्त से उपन सामराजवर्ण साम कर्मचार है इस सा स केशां तस्तावल तालि काटकोपनिषा काटकोपन शब्द है भाष्य तीन है, है ना तीनों वलियों को लेकर बहुवचन इसमें प्रयोग होगा प्रतिबोधना सुखार्थ प्रतिबोधना तृतीय तत्पर समास किया है, सुखेन सुखेन समास होता है ना वहां पर भी पक्षय करता हुआ आप करेंगे सुख शब्द के साथ अर्थस को लेकर के समासखे न अर्थ प्रबोधनार्थम यदि सुखार्थ प्रबोधनाथम अनायास ही अर्थ का प्रकृष्ट रूपेण बोध हो जावे इसके लिए ही अल्प ग्रंथा छोटी सी एक ग्रंथ बना रहा हूं वृत्मिका अल्प ग्रंथा स्त्रीलिंग से प्रयोग करिया वृत्ति ही अल्प प्रमाण छोटे प्रमाण में वृत्ति रूपा में यह व्याख्यान को कर रहा हूं आरंभ करता हूं पूर्व पक्षी कह सकता है यह वृत्ति का आरंभ करने कोई जरूरत नहीं है आप क्यों तो वृत्तिया ग्रंथ को लिख रहे हैं अल्प ग्रंथ दुनिया संशय हो जाएगा अल्प ग्रंथ में तो विस्तृत में ही संशय ग्रस्त हो जाते हैं तो अल्प में तो कहना तो ही क्या अधूरा अधूरा कई बात छिपे छिपे रह जाएगा और कोई स्पष्ट नहीं कर पाएंगे दिक्कत हो जाएगी तब टीका में जाने पड़ेंगे टिप्पण में जाने पड़ेंगे और उन पर जिनको आस्था है उनको खुलेगा जिनको उनके प्रति आस्था नहीं है वो तो रह जाएंगे बेचारे सब परेशान जैसे यहाँ आएगा प्रथम वलीवी पच्चीसवा मंत्र की व्याख्या में टीका टिप्पण के बिना मंत्र कार तो कोई कर नहीं सकता ठीक से अभाषकार बिल्कुल संकेत करके छोड़ दे उलझा देते हैं मजबूर तो खोलते हैं का और टिप्पण और साफ कर तो ऐसे वृत्ति बनाने की जरूरत क्या क्योंकि काम से कुल चित्त वाले यह जीव ऊपर श्रवण के अधिकारी नहीं है तो उनके लिए ऊपर से वृत्ति लिखने की क्या जरूरत है ये पूर्व पक्षी आशंका है जो ज्ञान से परांगी है वाचा मुक्षु है।, है।, तो है ना काम ही है ऐसे लोग सब बोल रहे हैं हम मुक्षु है मुझे बोस चाहिए दुनिया काम रहे हैं पड़ी पढ़ी अब ये चाहिए वो चाहिए लिस्ट अभी समाप्ति नहीं हुआ इधम अस्ती इदम में लिख दिए हैं ये तो वहा बना ले तर कुमार कर ये तो आ गया है पानी ये और माल पानी बाकी है मेरे को प्राप्त गीता में अध्याय में कहते हैं इदमस्थी, इदमस्थी में तो ऐसी स्थिति वालों के लिए उपनिषद ही जरूरत नहीं है तो फिर से वृत्ति क्या करेंगे व्यर्थ है प्रयास आपका भाई ऐसी बात नहीं बंदसूप सत्य से कर्म्य निवृत्त है से जो यह बंधन भी कर्म से निवृत्त हो सकता है क्या चरतन उपरसोंगा और उस पर एक वृत्ति भी डालो। और बोझा बढ़ाए जा रहे हो कोई मतलब नहीं कि भाई ऐसी बात नहीं कह सकते हो केवल कर्म से मोक्ष नहीं हो सकता बिना प्रद्या का मोक्ष नहीं हो सकती है केवल कर्म से केवल उपासना से कर्म समुचित उपासना से भी मोक्ष नहीं हो सकता यह सब में खतरा ही बना हुआ है पुनर्जन्म का जैसे हम राज्य हुआ सिर्ट उपासना करके पहुंच गए ब्रह्मलोक और ब्रह्मलोक में पहुंचा ब्रह्मा जी को ब्रह्म भी हो गए वहां लेकिन इस बीच प्रार्थ बन चुका था अगले जन्म के लिए बीच तैयार हो चुका जिसके वजह से उनके यमराज पद पर विराजमान होना पड़ेगा कर्म समुचित उपासना करके आप ब्रह्मलोक लोग पहुंच जाओगे क्रम मुक्ति को प्राप्त करोगे तो भी खतरा ही खतरा है तो वह जीवनी ब्रह्म लोग को प्राप्त करने के बाद गारंटी मुक्ति होगी ब्रह्मसूत्र व्यवस्था दे दिया तीन विकल्प दे दिया वहां पर भी उनका कोई भरोसा नहीं कुछ तो वास्तविक वैराग्य भी है कर्मोपासना करते वक्त किसी प्रकार के लेश मात्र की कामना नहीं है तो वो मुक्त हो जाएगी यदि कामना है तो नहीं मुक्त